स्वानुगत में श्रुति के का उदाहरण दिया गया है ब्रह्म प्रतिपति उपायित से प्रमितम इन श्रुतियों से ओंकार ब्रह्म पति पति ब्रह्म ज्ञान का साधन है इसे निश्चित होता है श्रुति प्रमाण से आगे स्वागत प्रतिवास से कल्पित कल्पित है कल प्रतिवास से प्रतिभा सेमि मुख्य प्राणादीकल कल प्राणादिक स्वान्गत प्रतिभा से प्राणादी अगत प्रतिभा है जैसे घटो अस्थि पटुस्थी मठो अस्थि घट पट मठ आदि अनुगत है सद्रूपत्र अनुगत है इसी प्रकार प्राण आदि विकल्प जितने प्रपंच अनुगत जो प्रतिभा वाहन मात्र पूरण मात्र सर्वत्र सब जितने वाहन होता है सर्वत्र वाहन रूप अनुगति सर्वत्र एकाकरण घटो भारतीय सर्व प्राणादि विकल्प में अनुगत जो प्रतिभा है प्रकाश रूप है वही सर्मात्र हैत्मा उसमें ही सब कल्पित है प्राणादि विकल्प जैसे घटना शराब आदि जितने है आसीत सर्वत्र मृत घट अमृत शराब अमृत मृत अनुगत घट शराब आदि मृत में स्थित है स्वर्ण से अनुगत जितने कटक स्थित है इसी प्रकार शब्द रूपण अनुगत प्राण आदि सब है भान रूप है इसी प्रकार शब्द रूप सिद्ध रूप सर्वत्र अनुगत है सर्वत्र अनुगत जो शब्द रूप रूप उसमें ही प्राणादि विकल्प कल्पित है अनुगत अनुगतस्व अत प्रतिभासूप चिदूप तदव चिदा तस्वीर से जितने विक आत्मा सर्वास्पद वो तो हुई आत्मा है वो सर्व सर्वकास्पद प्रतिष्ठा अधिष्ठान है न पुनरो से ओंकार कैसे सर्वकाधि होगा तो आत्मा ही ओंकार ओंकार से ओंकार सर्वास्पद नहीं है क्यों नहीं अनाग जैसे जितने प्रपंच अस्थि अस्थि अस्थित सद्रूप की अनुगति है अच्छा भातिपुर से अगत भी है की अनुगति तो सर्वत नहीं आकाशवायु आदि में ओंकार की अथ अनुगम नहीं होता है तो अनुगम ओंकार में सकते किसी मन तय से कहते हैं महर्षमी रज्जुआ दिव सर्पाद विकल्प से आस्पदो अद्व पर प्राणादिका तथा सर्वे बाग विकल्प विषय ओंकार आस्पदो सर्प आदि विकल्प से है विकल्प का प्रतिष्ठा इसी प्रकार अद्व आत्मा परमार्थ सन अद्वितीय आत्मा है जो परमार्थ है वो पूरी सदरूप है वो सब प्राणादि विकल्प से आस्पद प्राणादि विकल्प कास्पद है अध्यात्मा उसमें प्राणादि विकल्प सब कल्पित है वो जैसे कल्पित है इसी प्रकार सर्वो पे वाक प्रपंच जितने वाक प्रपंच है शब्द का विस्तार शब्द जितने शब्द है घट पट मठ जितने शब्द है वाक प्रपंच वो किसको विषय करेगा शब्द प्राणादि विकल्प विषय करेगा आकाश वायु पृथ्वी प्राण जल तेज जितने प्राणादि विकल्प विषय प्राण आदि स्वरूप को प्राण आदि जो का विकल्प में प्राण आदि उसको विषय करने वाले बाग प्रपंच जितने अभिधायक शब्द है अर्थ को प्राण आदि विकल्प को कहेंगे प्राणादि आत्मविकल्प प्राणादि जो प्राणादे है आत्मविकल्प आत्मविकल्पित पदार्थ जितने प्राणादि है उनको विषय करने वाले वाक जितने वाक प्रपंच है वो, वो। so, उंकारी है प्रपंच ओंकारपंची so, टीका यथा रज्जु शुक्ति अधिष्ठान विशेष सर्प रजत इत्यादि विकल्प से आस्पदो अभिक रज्जु ये सर्प विकल्प का अधिष्ठान है शुक्ति रजत विकल्प का अधिष्ठान है इत्यादि अधिष्ठान विशेष अलग अलग विकल्पों का अधिष्ठान अलग अलग है सबका अधिष्ठानी कही सद कहीं सुपो रजोतम इत्यादि विकल्प का आस्पद ही माना गया तथा तो उसी प्रकार आत्मा अवैत आत्मा है अधिष्ठान क्योंकि अव्य अद्वेत्व मिथ्यात् हेतु अभाव मिथ्यात्व के हेतु नहीं है मिथ्यात्व के जो तो जलत्व नहीं होने से परमार्थ सत्मी परमार्थ सन परमार्थ सब सब प्राणादी विकल्प का लक्ष्यमाण प्राणादि विकल्प से आस्पद अद्विप्य रहे प्राण आदि विकल्प आगे कहेंगे वक्ष्यमाण कहा जाएगा उसका आत्मा हुआ अद्वित आत्मा है जो सत्य है वही होगा अधिष्ठान कल्पित है तो कल्पित किसम अधिष्ठित होगा उसका भी अधिष्ठान है आत्मा है सत्य है ये जैसे दृष्टान प्राणाधि आत्मा विकल्प यह जितने आत्मा में विकल्प है प्राणादि उसको विषय करने वाले तद विषय है बहुत आत्मा में जो विकल्प है उनको विषय करने वाले सर्व वाक प्रपंच जितने वाक्य शब्द <laughs> य ओंकार मत्रत्मकम्य प्रपंच ओंकार मत्रत्मक ओंकार मि आत्मा ओंकार मतस्वदास्पद ओंकारास्पद गम्यते जीतने वाक प्रपंच ओंकार ओंकारात्मक ही ओंकारात्मक ओंकारास्पद ओंकार बाग्य प्रपंच कल्यते जितने शब्द से ओंकार में कल्य है वाच्य जितने सब आत्मा में कल्पिता है वाचक के जितने सब अंकार में कल्पिता है नगत ओंकारुगम तो का सब मात्र वाचक से सब कुछ जगत ओंकार आत्मा के किंतु पूरा पीछे ने कहा था जगत में ओंकार का तो अनुगम नहीं होता है तो जगत कापंच का वाचक शब्द जीतने सब ओंकार के द्वारा अनुगत है कहते हैं ओंकार ओंकार के द्वारा सर्ववाक व्याप्ता निबद्ध सर्वत्र ओंकार अनुगत है इसलिए सब वाचक शब्द ओंकार के द्वारा अनुगत होने से वाचक शब्द का और जितने वाक्यवाचकुक्त ओंकार से सर्वास्पद ओंकार प्रपंच कापंच प्राणादी विकल्प से अभी नहीं वाक्यवाचक अभेद ले कर प्रपंच यथा मात्र हो यहाँ तथा तो है क्या किसमें द्वितीय तृतीय पंक्ति तथे प्राण आदि आत्मविकल्पय तद विशेष सर्व प्रबंध यथोक्तर ठीक है यथोक्त अहकार हाँ तो यथोत्थकार मात्रात्मक जो कहांकार आत्मक तद आसपद ओंकार आस्पद गम्मी नर्थ जात से आत्मास्पद्वाद ओंकारास्पद राग प्रपंच में अभी ये हो गया अर्थ जात जितने प्राणादि सब आत्मा में आश्रित है आत्मास्पद आत्माधिष्ठान सब हो गया आत्मा में कल्पित है और जितने वाक प्रपंच में आश्रित है ओंकार आत्मा के दो हो गया आस्पदों अर्थों का आश्रय हो गया आत्मा और शब्दों का आश्रय हो गया ओहकार दो आस्पद प्राप्त होगी यहाँ तो है सिद्धांतिक नहीं आत्म में आत्मस्वरूपरूप ही है कि का तो जो अभिधायक वाचक सर्दये अर्थ से भिन्न नहीं ठीक है मैं आत्मवाचक नाकार से आत्म मात्रत्व पूर्व आत्मा का वाचक ओंकार हो वाचक होने मात्र से ओंकार आत्म आत्म कैसे होगा वाचक शब्द अर्थमात्र ऐसा तो नहीं होता है अर्थ और शब्द एक ऐसा नहीं आत्मा का वाचक ओंकार हो तुम मात्र क्यों होगा तद वाचक से तनमात्र व्याप्तिभा जिसका वाचक होगा वो तनमात्र होगा ऐसी व्याप्ति वाचक हो मुद का शब्द कात्मक ऐसा नहीं तो मोदी तो समय मीठा लगना चाहिए हो तो कहेंगे तो मुख को कट जाना चाहिए जो वाचक शब्द वो अर्थमात्र इस व्याप्ति नहीं तद तो वाचक से तन मात्र जो तदवाचक जिसका वाचक होगा वो अर्थमात्र नहीं तो आत्मा भाषा को ओंकार होने से आत्मा मात्र ओंकार ये कैसे हुआ ये शंका है सिद्धांत फिर आगे प्राण आदिर आत्मा विकल्प से अभिधान व्यतिरिक दर्शनार्थ प्राणाधित आत्मा विकल्प जितने आत्मा में विकल्प है प्राणाधिक जितने जी, विकल्प तो हुए अभिधान व्यतिरिक्त दर्शन अभिधान शब्द शब्द उच्चारण करते सुनते कितु अर्थ तो अलग है शब्द उच्चारण करते नष्ट हो जाता है शब्द किंतु अभिधान अर्थ कि भिन्न है घट शब्द उच्चारण करते घट माने अर्थ अलग होता है अग्नि माने अग्नि शब्द अग्नि माने अग्नि शब्द उच्चारण करते है मुका में नहीं बाहर कहते तो अभिधान वाचक से भिन्न है जितने अर्थ वाचक से भिन्न है प्राण आदि आत्मविकल्प जितने कल्पित है आकाश आदि प्रपंच वो शब्द से अतिरिक्त दिखता है इसलिए आत्मा का वाचे को ओंकार आत्मा मात्र क्यों होगा यहाँ तक तो पर उत्तर देते है ओंकार विकार शब्दाविदेश सर्व प्राणादी आत्म विकल्पिधान व्यतिरिका ना जितने शब्द है सब ओंकार विकार शब्द ओंकार जितनेपंच ओंकार में आती है ओंकार से व्याप्त है तो ओंकार के कार्य हो गया शब्द जितने शब्द है शब्द का अविधेय अविधेय तो अविधेय अविधेय अर्थ अविधायक होता है शब्द अविधेय होता अर्थ तो ओंकार विकार जितने शब्दों का अर्थ होता है सर्व प्राणादि प्रणादि जितने अर्थ है सब ओंकार विकार शब्द का अर्थ है जितने शब्द है सब ओंकार का विकार अर्थ जितने है ये शब्द उनका वाचकें तो शब्दों का अविधेय होगा सर्व प्राणादि आत्मविकल्प जितने अर्थ है आत्म विकल्प आत्मा में विकल्प प्राणादी वो अर्थ अभिधान व्यतिरिक्त ना अभिधान है शब्द अभिधेयन अभिधान शब्द है वाचक शब्द से अतिरिक्त है नहीं वाचक शब्द से अतिरिक्त नहीं है कैसे वाचारंभम विकारो नाम ध्येय विश्रुति सांभम वाक आरंभ आलम्बन कार्य जो है शब्द का आलम्बन है कार्य मात्र कार्य कुछ है, का है कार्य कुछ है नहीं सत्य मिथ्याय नाम शब्द ही, ही तद वाचा तंत्र नाम भी धाम भी सर्व सीतम सबको नाम के द्वारा धाम धन्य धाम है, दाम दाम है जो जैसे गाय बछड़े को गोला में बांधते दाम है तो दाम भी सर्वम सीतम सब कुछ बदल गया नाम रूप बंधन है तंत्री बंधन इसका अर्थ से विकार सर्वो वाग विशेष ओंकार के विकार सर्वभाग विशेष है कैसे अकार वही सर्वाभागे है अकार सब भाग है <ख़ोग fluffy> इस में कहा गया ओंकार शब्द तेन प्राणादि शब्देन ओंकार हो सर्वः स्वप्रधान जितने वाद स्वामी श्रेष्ठ हो गया ओंकार तेन प्राणादिश् वाच्य प्राणादिश् से वाच्य हो गया प्राणादि आत्मविकल्प सर्व जितने अर्थे स्वाभिधान व्यतिरिक शब्द अभिधान शब्द से अतिथय तच अभिधान जितने शब्द है प्राणादी शब्द विशेषात्मक प्राण आकाश घटपटादी शब्द विशेषात्मक वो सब ओंकार विकारभूत ओंकार के कार्य ओंकार का कार्य ओंकार अतिरिक्ण न संभव ओंकार से अतिशे अस्मत कारणकार आत्मनि तद्दाक्य तमि तो से तर्णमात्री तो शब्द से अर्थवाचकर्ता शब्द से अतिरिक्त तो अर्थ नहीं होगा तो शब्द अर्थवाचक अर्थ अतिरिक्त है तो शब्दा अर्था नहीं तो शब्द अर्थ का वाचक क्यों होगा एक अर्थ शब्द एक ही तो अर्थ का वाचक शब्द ये नहीं बनेगा अर्थ यदि अलग नहीं है एकत्र एक ही शब्द है अर्थ को नहीं वही शब्द वाचक और वही शब्द वाच्य होगा क्योंकि अर्थविता ही नहीं तो वाचक होता है विषय और वाच्य होगा विषय हो। एक में विषय तो विषयित्वि वही वाचक शब्द होगा वो अर्थ वही शब्द ही विषय और विषय दोनों तो एक में दोनों नहीं होंगे विषय तो और विषयित्व निर्विकल्प सन्मात्र वस्तु वाच्य वाचक विभाग शून्यम परिवसती इससे तो। क्या सिद्ध होगा निर्विकल्प वस्तु जिसमें कोई विकल्प नहीं सन मात्र वस्तु उस वाच्य है न वाच्य है वाच्य वाच्य वाचक विभाग संयम यह परिवर्तन होता है इस अभिप्रत्य कार्य से वस्तु तो असत्य परमाणु मा पूरी सिद्धांत करता है शब्द अतर नहीं है विषय विषय नहीं होगा तो वस्तु तो विषय विषय भाव जितने है सबकल्पित है एक सन्मात्र वस्तु जो किसी शब्द का वाक्य नहीं उसका कोई वाचक नहीं विभाग वस्तु वही सब सब और बाकी वास्तवन कार्य से तो कारण तो ही सत्य कार्य तो कार से सर्व से मिथ्या प्रति कथम ओंकार निर्णय ब्रह्म प्रति प्रतिपात सिद्धि इतना शंका करता पूरे कार्य सर्व मिथ्या सत्य है ओंकार निर्णय ब्रह्म ज्ञान का उपाय कैसे होगा ओंकार निर्णय से ब्रह्म प्रतिपत्ति निर्णय में उसमें ओंकार निर्णय में ब्रह्म ज्ञान साधनत्व कैसे सिद्ध होगा ऐसा संक्रमण से करते तब से इदम वाचा संत्या नाम भी राम तदम विकार जाकार जाता है अच्छे अस्य अब्रम्हण तचा वाचा अथ ब्रह्मण संबंधी भाषा ब्रह्म के संबंधी वाक साम्यूपया सामान्यक शि शो शब्द तो आवश्यक प्रणव रूप कर तंतिया तंति ही प्रसारित रज्ज तुल्य तंति का तृती प्रसारित रज तुल्य रज से फैला है तंतिया जाता है कोई वस्तु तो। इसी प्रकार सर्वम सीतम विकार जातम ये वाह के द्वारा बांधा गया प्रसारित रज्ज तुल्य शब्द के द्वारा बांधा गया सब कुछ ये सीतम बदम सीएम बंधा बद्ध का क्या सब व्यापन सब कार्य से व्याप्त है जितने कार्य वर्ग है विकार जात सब आब्द से संपद व्याप्त है शब्द सामान्य से सामान्य रूप या बाचा सामान्य रूप वाणी के द्वारा सब बधेगी सब संपद एवं कार्य के द्वारा शब्द सामान्य न अर्थ सामान्य से तो व्याप्त होती फिर शंका है शब्द सामान्य के द्वारा अर्थ सामान्य सामान्य अर्थ सब शब्द सामान्य से व्याप्त होगी शब्द सामान्य ओंकार रूप से शब्द सामान्य व्याप्त हो जाने पर, कथम अर्थ विशेष से शब्द विशेष व्याप्ति अर्थविशेष का अर्थ अर्थविशेष शब्द विशेष से कैसे व्याप्त होगा अर्थविशेष में शब्द विशेष की व्याप्ति कैसे सामान्य अर्थ सामान्य शब्द से व्याप्त है तब सीतम तंत्र नाम भी सर्व सीतम सब अर्थ सामान्य शब्द से व्याप्त है वो ठीक है अर्थ विशेष अर्थ विशेष जल घट मोदक अर्थ विशेष वो शब्द विशेष के द्वारा व्याप्त शब्द विशेष संबंध शब्द विशेष से अर्थ विशेष व्याप्त कैसे होगा इतना क्या है नाम भी दाम भी सर्वम नाम के द्वारा सब बंधे गई अलग अलग नामभूचन कर दिया अलग वाचक शब्द विशेष वाचक शब्दों के द्वारा और नाम अभिकार शब्द विशेष ही ये शब्द विशेष हो गये पहले तो शब्द सामान्य तदस्य ये तो भाषा सामान्य का तो नाम भी विशेष शब्द के द्वारा दाम भी दाम स्थानीय दाम था दाम स्थानीय ही दाम स्थानीय दाम ये बंधन रज्जु भगवान श्री कृष्ण के पेट नाम दामोदर हो बंद कर रखा था विशेष रूपम अपि रूप से व्याप्त ही वक्तव्य तो न्याय से तुल्य तमाम शब्द से सामान्य अर्थ व्याप्त हो गया तो विशेष शब्द से विशेष अर्थ व्याप्त हो गई तुल्य मोटादि विशेषता अर्थव्यस्थ है शब्द स्वाद साम सात व्यर्थ है तो घटादी शब्द विशेष ही अर्थ से संबंध है उत्तम अर्थन समर्थ है का समर्थन करते ही सब जितने नाम ही। जो कुछ नाम ही नाम छे तो कुछ नहीं इत्यादि श्रुति अति से अर्थजात साम्यर्थस विशेष तत्व जितने है विकल्प सब सामान्य है सामान प्राण आकाश घटक अर्थ जितने अर्थजात अर्थवर्ग समुदाय सामान्य सामान्य विशेष नामना नियति शब्द सामान्य शब्द सामान्य से विशेष घटपट शब्द विशेष रूप से प्राप्य थे व्यवहार पथम प्राप्य थे व्यवहार प्रथम को प्राप्त व्यवहार के विषय को प्राप्त होते हैं सब कुछ तेनाती है इसलिए उनको सब नाम कहा गया तो नाम से तदम घ अनुरु बुद्धि स्वाद वांग मात्रम सर्वम एवं इसी प्रकार सर्व वांग तो मात्रम सब अर्थ विशेष जितने सब है शब्द मात्र है वाघ बुद्धि बुद्धवाद वाग से संबद्ध बुद्धि के द्वारा बुद्धि बुद्धि का विषय वाग संबद्ध बुद्धि बुद्धि बुद्धि का विषय मनुष्य वाघ मात्र ही है जिससे संबद्ध बुद्धि के विषय होते है तद्रुप जितने वस्तु है शब्द वस से उसके वाचक शब्द से ही संबद्ध होकर बुद्धि होते घटपट आदि का ज्ञान जो होता है तो उसके वाचक शब्द के विशिष्ट होकर के घटपट आदि शब्द संबद्ध होकर ज्ञान के विषय होते वाचक शब्द की बिना नहीं वाचक शब्द से विशिष्ट होकर के बुद्धि होते वाघ जात हम जो सर्व ओंकार अनुबिधवाद जितने वाघ जात वाह शब्द जाते शब्द विषय जितने ओंकार न सर्वाकना शुति ओंकार से अनुबिध संबद्ध ओंकार से संबद्ध है संबंध क्या ओंकार के साथ ओंकार खत्म के ओंकार मात्र सर्ववाघ ओंकार मात्र सर्वर्थ वाघ मात्र और सर्व ओंकार मात्र इस बार सब कुछ ओंकार सच ओंकार लक्षण आदि न आत्मदी आत्म हेतु ही लक्षण आदिना पूर्वोत्तर उपासना लय चिंतन गृह थे लक्षण से उपासन के द्वारा ध्यान लय चिंतन करके आत्मज्ञान का हेतु ही ओंकार आत्महेतु आद्य प्रकरण आरंभ संभव प्रथम प्रकरण ओंकार निर्णय के लिए ओंकार निर्णय आत्म ज्ञान का साधन है इसलिए आद्य प्रकरण आगमन प्रकरण ओंकार निर्णय प्रधान है इसका आरंभ संभव है तद्यता संकुना श्रुति संग्रहार्थम आदिपदन इत्यादि श्रुति आदिपद्य तद्यता संकुना शु के द्वारा पत्र व्याप्त पत्र व्याप्त है इसी प्रकार संपूर्ण प्रथम प्रकरण अर्थ सिद्धि शेषक प्रतिज्ञात प्रथम प्रकरण से अर्थ से सिद्धि जैसे प्रतिज्ञा हुई प्रथम प्रकरण आगम प्रकरण उसका अर्थे उंकार ओंकार की सिद्धिति शेषक अथा अर्थम उपाद्य तस्म अर्थिम अवतार है ओंकार निर्णय रूप अर्थ का प्रतिपादन किया प्रतिपादन करके उपाद्य प्र... तस्म अर्थित प्रथम प्रकरण का आगम प्रकरण का अर्थ ऊंकार निर्णय लिए उपवादन करके उसी अर्थ में उनका निर्णय के लिए श्रुति का अवतरण करते भगवान भाषा अत आह ओम दक्षर तस्व्याख्या भूत भविष्य ओंकार तदपुर ओंकार तदपि तमेतक्षर ओम ओम एक अक्षर तद्क्षर जो कुछ अक्षर जूकुसुस ओम ओमअ अक्षर ओम तपव्याख्या तस्य ओंकार ब्रह्म समीपतया व्याख्यान विस्पष्ट कथन अर्थ ब्रह्म का ब्रह्मज्ञा साधन विषय अभी उसका उपव्याख्यान आरंभ है किया जाता है भूतम् भवत् भविष्य की सर्व ओंकार अतिथवते वर्तमान भविष्य भविष्य मन वाले जितने काल तो ते सब ओंकार ही है यलातीत जो तीनों काल अतिश है नयानगर्भा ओंकार सब कुछ ओंकार ही है पृथ्वीं वाष्य में ओमे तेदरद प्रतीक यदिदात अभिधेयूत ओमित्यक्षर इद्यात अर्थवर्ग अर्थवर्ग अभेयूतम अभिधेय शब्द का अभेय वाक्य तस्धान अभ्यतिका जीतने अर्थ है सब ओंकार क्योंकि अभिधान वाचक शर्थअ तदित तो सर्व ओंकार जितने अर्थ जाते है, सब कुछ ओंकार ही अभिधान से अधेयत व्यवस्थित अर्थ, तो अर्थ, अर्थ जातम ओंकार अभिधान से अभिधान वाचक शब्द वह अभिधेय अर्थव स्थित है अर्थ जात अर्थवर्ग से वो ओंकार ही है इसमें हेतु है देते हैं तधान अभ्यतिरिक अर्थ उसके वाचक शब्द से अद्वित नहीं है तथापि पृथक अभिधान भेद राष्ट्रीय शंका भेद अभिधान का भेद पृथक रहेगा अलग रहेगा अलग नहीं अभिधान से ओंकार व्यति ओंकार व्यतिरिका तो ओंकार अभिधान शब्द भी ओंकार है ओंकार व्यतिरिका तो ओंकार से अभिन है इसे सब कुछ ओंकार ही है अभिधान शब्द कोई अलग नहीं था जितने अभिधान शब्द है वह ओंकारात्मक है इसे सब कुछ ओंकार हो गया और अभिधान भेद अभिधान कुछ अलग नहीं रहा ठीक है वाच्य वाचक सर्व ओंकार मात्र अप्यूपगम है वाच्य अर्थ है वाचक हो गया शब्द घटपटादी प्रणादि शब्द वो जितने शब्द से ओंकार मात्र है वाच्य वाचक से अतिरिक्त नहीं है इसलिए सर्ववाच्य और वाचक सर्व ओंकार मत ओंकार ही ऐसा मन पर भी अभ्युगमे स्वीकार परम ब्रह्म पृथक ब्रह्म तो पृथक रहेगा जितने वाच्य वाचक सो ओंकार है ठीक है ओंकार से अतिथि वाच्यवाचक कुछ नहीं कि पर्रह्म पृथक रहेगा ये पर ब्रह्म अभिधान अभिधेह उपाय पूर्वक गम्यत ओंकार परम ब्रह्म यद्यपि किसी शब्द का वाच्य नहीं है तथापि तो उसका ज्ञान कैसे होगा अभिधान अभिधेय उपाय पूर्वक अभिधान शब्द अभिधे अर्थ यही ये उपाय उसको जानने के लिए जितने अभिधान अभिधेय ब्रह्म में कल्पित तो है अभिधेय प्राणादि विकल्प है उनका वाचक अभिधान शब्द उनका सब कुछ उसमें कल्पित तो है उनके द्वारा ही ब्रह्म का ज्ञान होगा उसके बिना ज्ञान नहीं हो है अभिधान अविधे उपाय पूर्वक गम्य थे उपाय पूर्व ज्ञान के पहले अभिधान अविधेय का ज्ञान समझ में आएगा होता है और जो सब है कल्पित का अधिष्ठान ब्रह्म है तत्व गम्य थे ये तो ओंकार ओंकारचकूप हो गया ओंकार पूर्वक ब्रह्म का ज्ञान होगा वाच्यवाचक पूर्वक इसलिए परम्परा भी ओंकार एवं य पर ब्रह्म तेज अवगम्य ता अधान तेन इदम अभिधेय आत्मक उपाय पूर्वकमे तदिगम कारणं यम जो परम कारण है ब्रह्म है सौकना का अधिष्ठान यदि उसका ज्ञान होगा तदा ता कि अभिधान तेन इदम अभिधेयन आत्मक उपाय पूर्वक किंचित अभिधान शब्द उसे अभिधान से ये परम ब्रह्म कहा जाएगा इसी प्रकार उपाय पूर्वक अभिधेयम चिधान अविधेय जो अर्थ है अपने अभिधान वाचक शब्द से अतिरिक्त नहीं है तत्न ओंकार वो जो वाचक शब्द जितने है ओंकार मात्र जितने अर्थ है सौभाग रूप है वाघ कौन से वाच्य ब्रह्मी वाचक अभिन्न ब्रह्म भी किसी शब्द से कहा जाएगा जो किसी शब्द से कहा जाता है वो वाच्य ब्रह्म अभिनम वाचक शब्द से अभिन्न हो जाएगा तन्मात्र भविष्य ओंकार मात्र हो जाएगा ये सब वाच्य ब्रह्म वाचकात्मक हो तो गया किंतु जो शुद्ध चैतन्य है वो किसी शब्द का वाक्य नहीं वाच्य ब्रह्म तो सगुण ब्रह्म है ईश्वर है यत्र तो कार्य कारण आते थे चिन्ह मात्र वाच्यवाच विभाग व्यापरता परम कारण तो हो गया ईश्वर ब्रह्म किस शब्द का वाच्य होगा ईश्वर ब्रह्मादि ब्रह्म वाच्य है परम कारण वही किंतु जो शुद्ध ब्रह्म है वो कारण नहीं कार्य तो नहीं कारण नहीं कार्य कारण से अतिरित यू कार्य कारण आती थे कार्य कारण से अतिरित चिन्ह से दुर्पय कि देव चल मात्रम मात्र और कुछ नहीं वाच्य वाच्यवाचक विभाग थे शब्द प्रवृति का प्रवृति का निमित्त जाति गुण क्रिया संबंध भ्रम में नहीं उनसे कोई वाचक शब्द नहीं वाच्यवाचक विभाग वहां ही नहीं वाच्यवाचक विभाग तो अज्ञान से दे� कल्पित है जहाँ व्यावरत जहाँ विभाग नहीं तत्व नाच्य ओंकार मात्रत्व ओंकार मात्र होगा क्योंकि ओंकार वाचक वाच्य से अभिन्न उससे भिन्न जितने वाच्य सब ओंकार मात्र तो ठीक ही और ब्रह्म तो वाच्य नहीं तो ओंकार तो मात्र, तो तो तो मात्र नहीं होगा इसलिए ओंकार लक्षण या तो तदिगम तो तद अवगमन अंगीकारा के द्वारा ओंकार से उसका ज्ञान होगा वाक्य नहीं सर्वत्र सर्व सप्तम से आदि वाक्य में भी वाक्य तत्पदार्थ ईश्वर सर्वशक्ति सर्व लक्षण के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है इसी प्रकार कार्य के द्वारा भी वाक्य होगा सर्व सर्व्यवाच जितने सब ओंकार मात्र आत्मा है सर्व पर, पर जो का परम कारण है किंतु शुद्ध ब्रह्म जो कार्य कारण अतीत उसका ज्ञान होगा लक्षण के द्वारा ओंकार लक्षण या लक्षण के द्वारा ज्ञान होगा इत्यादी श्रुतिम अवतार्य व्याको योग्योमी तदरमीद मंत्री व्याख्याख्यान त्रहण उपव्याख्यान किस इत्यादी श्रुति के अवतरण करके व्याख्या करते एक परापरब्रह्म अक्षर से ओम इत तस्य तस्कार ओंकार से जो तस्य तस्य तरापरब्रह्म ब्रह्मरूपस्य वही पर ब्रह्म अपर ब्रह्म है पर तो वाच्य हो गया और पर्रह्म भी लक्षण के द्वारा वाच्यवाचक कल्पना का अधिष्ठान लक्षण के द्वारा उसका ज्ञान होता है इसे पर्रह्म पर, पर ब्रह्म पर ओंकार अक्षर ओम इ कौन अक्षर ओम इसका उपाय समीपतया उपव्याख्यान ब्रह्म प्रतिपत्ति का उपाय ब्रह्म ज्ञान का साधन ब्रह्म हैीपतया उसके ब्रह्म का समीप सामीप्य ओंकार क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के अभ्य पूर्व प्रतिपत्ति ओंकार का है इसलिए ओंकार ब्रह्म के समीप होगा उसके ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान होगा व्याख्यान विस्पष्टम कथन ब्रह्म समीप होने उनसे उसका विस्पष्टम प्रकथनम उपव्याख्यान कार्य स्पष्ट उसका व्याख्यान कथन है इतने जो मंत्र है तस्से ख्यान के साथ इतने जोड़ करके अर्थ करना प्रस्तुतम वेदित सेख्यान प्रस्तुतम वेदित उसका भी व्याख्यान स्पष्ट विस्पष्ट कथन प्रकथन आरंभ हो रहा है ये समझना चाहिए आगे सब कुछ उसको कहेंगे जिसे प्रस्तुतम आरब्धम वेदितव्यम गेयम इतने अर्थ शब्द जोड़ करके अर्थ करना एक वाक्य हो जाएगा <coughs> जो ब्रह्म समीप न उसका स्पष्ट कथन है ब्रह्म ज्ञान का उपाय उनका इसका व्याख्यान आरम्भ हो रहा है आगे भाष्य में भूत भवत भविष्यति थी मंत्र में भविष्यति भूत भविष्य थी सर्व ओंकार भूत भवत भविष्य थी कालतर पर वर्तमान भूत तो, भविष्यते भविष्य तीनों काल से परिचिन होते हैं सब काल तरह परंकार सब ओंकार सब कुछ कालतर परिचिन उत्तर न्याय तो अर्थ शब्द से अतिरिक्त नहीं <coughs> काल है उनके जितने के शब्द से अर्थ नहीं और वाचक शब्द ओंकार है में। भूतम इत्यादि श्रुति गृहीत भूतम भवत इत्यादि श्रुति को लेकर के कालत्र परिच्छेद्य उत्तर वाच्य सेचकाभेदा तरच ओंकार मत उत्या न्याय वाच्यचक अति अभेदाचक शे सब कुकुश कालत्र जितने वस्तु वाच्य है स ओंकार मत इस न्याय कालत्र ओंकार अति जड़ वस्तु ना आशंक्य आगे मंत्र मंत्र में यहां कालातीतीत यतीत वस्तु कैसे होगा ट्रीका व्यक्ष काल त्रतीत ओंकारातीत जड़म वस्तु काल त्रे अतीत कोई वस्तु ओंकार से तो अतिरित हो जाएगा क्योंकि काल तरह परिचय ओंकारात्मक प्रीक हो गया किंतु तो कि तो से अतिरिक्त कोई जड़ वस्तु जो काल तरह अतीत हो ऐसे कोई जड़ वस्तु नहीं है कालतरे अति काल से अतिरिक्त क्या जड़ वस्तु होगा नास्ती हो प्रमाण बाबा कोई प्रमाणी नहीं प्रमाणी वस्तु कैसे हो प्रमाण माना मेदिदी मान है प्रमाण प्रमाण के अध्ययन वस्तु की स्थिति होती और प्रमाण नहीं तो काल वस्तु तो की सिद्धि कैसे होगी ऐसा <coughs> कहते कार्याम्यम यलाम कार्याम्यम कार्य के द्वारा कारण का ज्ञान होता है काल कालाचेद्यम अव्यकृत आदि तदपि ओंकार जो कार्य के द्वारा ज्ञान होता उसका कारण कार्य के अंतर्गत तो काल भी आ काल पहले नहीं था इस इसलिए कार्य के द्वारा कारण का ज्ञान होता है कार्य नम्य वस्तु काला वस्तु ये अनुमान से ज्ञान होता है कार्य के द्वारा ज्ञान होता है काला परिचे जितने कार्य है उसका कोई कारण होगा तो काला दी जितने सब कुछ है कल्पित पर, तो होने का उनका भी कारण काल का भी कोई कारण वो काल का जो कारण होगा वो काल परिचेद नहीं होगा काला अपरिचेद्य तो कालाअपरिच्छेद ऐसा कौन होता है अव्याकृत आदि अव्यात्म हिण्यगर ईशो का ओंकार अव्यासम अज्ञान अनिवाच्यम तन व्याकरण परीभूत होता तो व्याकृत होता उसके पहले न व्यात है अव्याकृत अभ्याकृत में माया उपाधि है अज्ञान और चैतन्य का प्रतिबिंब है तो कहीं कहीं चेतना प्रधान है ना ईश्वर को भी अभ्याकृत कहते हैं है उपाधि प्रधान है ना माया को भी अभ्याकृत कहते हैं वस्तु तो अभ्याकृत क्या है साज्ञान आभाष विशिष्ट अज्ञान अज्ञान में चैतन्य का आवास प्रतिबिंब होता है तो आभास विशिष्ट अज्ञान ही अव्याकृत है वही अनिर्वाच्य अज्ञान अनिर्वाच्य बने से चेताभा अनिर्वाच्य आवास विशिष्ट ज्ञान वो नहीं। काल परिच्छन नहीं क्योंकि काल प्रति भी कारण काल का भी कारण है काल का जो कारण होगा वो काल से परिचन्न नहीं हुआ कार्य से कारण पश्चात भावी लो कारण कार्य से पीछे होता है कारण पूर्व कार्य निर्वृत्ति के पश्चात होती कार्य कारण के पश्चात होने वाला कारण के पश्चात पीछे होने वाले कार्य वह पूर्व होने वाले कारण का परिच्छेद ही होता है क्योंकि कार्य उत्पत्ति के पहले कारण था उसका परिच्छेद पश्चात भावी कार्य नहीं हो सकता है नाग भावी कारण प्राग कारण कार्य उत्पत्ति के पूर्व में रहने वाले जो कारण उसे कारण का परिच्छेद पश्चात भावी कार्य नहीं हो सकता है न संगठित संगत नहीं तो यहाँ काला परिच्छेद वस्तु का अभ्याकृत आदि एक आदि पद्धति है सूत्र आदिपद नगर काल परिचल नहीं है तले न परिचे तो भी काल तथा नहींवसर आस यूत्र काल उत्पत्ति होते है गृहद्वारी कमाया वो रूप हो गया स्वयं हिरणगर्भ न पुरा तथा संभत्स उसके पहले संवत् नहीं था तो संवि उत्पन्न हुआ काल उत्पन्न हुआ सूत्र से काल की सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ भी काल परिचन्न नहीं काला परिचन्न जितने काला परिचन्न अभ्या हिरण्य गर्भिव तदपि ओंकार तदपि सर्व ओंकार मात्र ओंकार मात्र ओंकार से, न्याया। से अतिरिक्त नहीं वाच्य से वाचक अव्यतिरिक न्याय वाच्य अर्थ वाचक शब्द से अतिरिक्त नहीं अव्यतिरिक व्यति भिन्न तो से भिन्न नहीं है इसे अभिधान अधेय सति कल्पित अभिधान वाचक शब्द अभीधेय अर्थ कुछ एक सति शब्द रूप चिन्मात्र ब्रह्म आत्मनि एकस्म एवं एक अधिष्ठान सद्रूपे उसमें सब कुछ कल्पित है वाच्यभाषक जितने सब कुछ कल्पित है तब एक रूप तो से उत्तर वो अधिष्ठान एक रूपया <laughs> उसमें भाषा सब कुछ कल्पित है किमित पुनः सर्वे त्रह्मे फिर कहते सर्वे त्रह्म पहले भी तो कह दिया सर्व ओंकार सब कुछ ओंकार कह दिया ही अधिष्ठान फिर कहते सर्वम ब्रह्म फिर क्यों कहते एक रूप सिद्ध हो गया एक ब्रह्मा है, है। तो एक ही अतिष्ठा नहीं फिर मात्र सदरूप्रतित कुछ नहीं है, ये, ये तुवाद पूर्वक उत्तर वाक्य से सफलम तात्पर्य वृत्त अतीत के अनुवाद पूर्वक उत्तर वाक्य द्वितीय मंत्र है उसका तात्पर्य भगवान भाष्यकार कहते सफलम फलें उसका फल है पूर्वते नहीं उसका फल फल सत्पर्य तात्पर्य एक अभिधान अभिधेय अभिधान प्राधान्य निर्देश कृता अभिधान शब्द है अभिधेय अर्थ है अभिधान अभिधेयता वाचक अभिधेयताचक दोनों एक होने पर भी प्रथम मंत्र के द्वारा अभिधान प्राधान्य नदेश अभिधान वाचक को प्रधान करके ही निर्देश उपदेश किया गया ओम इतने तद अक्षर इधम सर्व स का वो अभिधान प्राधान्य न पूर्व मंत्र में निर्देश किया गया है ओम इतने तद अक्षरम इदम इत्यादि अभिधान प्राधान्य नदिष्ट प्रथम मंत्र में सब कुछ निर्दिष्ट हो गया किन्तु अभिधान प्राधान्य न तो एक है उसमें सब कुछ कल्पित है यह है अभिधान प्राधान्य निर्दिष्ट जो हो गया पुनर्य प्राधान्य निर्देश हो इसका ही निर्देश करते एक ही तत्व तो है अविधेय प्राधान्य उसका निर्देश करेंगे अविधेय अर्थ अर्थ को प्रदान कर निर्देश करते क्यों करते है अभिधान अविधेय और एक तो प्रतिपत्ति अर्थ अभिधान औरधेय अर्थ शब्दवाच्य और वाचक अभिधान वाचक ये दोनों एक ही, ही एकत्व तो प्रतिपत्ति एकत्व से प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति अये एक प्रतिपत्ति तो अं निर्देश अतः एकत्व प्रतिपत्ति अर्थ प्रयोजन ये निर्देश एकत्व प्रतिपत्ति एक तो प्रतिपत्ति के लिए टीकामें वाच्य से वाचकत्व उत्याय तयवर एक वाच्य वाचक है वाचक से अलग नहीं ये तो पहले कह दिया है वाचक रूप ही है शब्द से अतिरिक्त वाच्य है ही नहीं वाच्य अर्थ वाचक शब्द ही है शब्द से अतिरित्व नहीं इतने कह देने से ही उक्त्याय वो उससे ही तयवर एक वाच्य वाचक एकत्र सिद्ध हो गया फिर व्यतिहार निर्देशक वाच्य वाचक रूपक वाच्य रूपे ऐसा व्यतिहार निर्देश करना अभिधान प्राधान्य प्राधान्य करना इसे जो परस्पर एक, तो करना, एक को को दिया, हुआ। और फिर दो बार कहने क्या जरूरत है ये आशंका ऐसा संक्रांत से कहते इतर था ही अभिधान तंत्रा विधेय प्रतिपत्ति रीति अभिधेय से गौनम इत आशंका से आगे ये शाह अभिधानतंत्र अभिधेय प्रतिपत्ति अभीधेय से प्रतिपत्ति अभीधेय का ज्ञान अभी अभिधान तंत्र यतिपत्ति सा प्रतिपत्ति अभिधान तंत्र अभिधान वाचक वाचक के अयन अभिधेय की प्रतिपत्ति अभिधान तंत्र यतिपत्ति सा अभीधेय प्रतिपत्ति अभिधानतंत्र अभिधान भाषा के अधीन ही अभिधेय का ज्ञान होता है इसलिए अभिधान शब्द के अधीन अर्थ का ज्ञान होता है इसलिए अर्थ को अभिधान रूप दिया गौण ये अभिधान है साधन अभिधेय ज्ञान के लिए अविधेय ज्ञान का साधन होने से उसको अभिधान शब्द कह दिया गौण रूप इसे प्रयोग किया जाता है साधन है भी साध्य शब्द प्रयोग कर देते आयुर्वेद आयु के साधन को आयु शब्द से कह दिया अविधेय ज्ञान का साधन से अभिधान वाचक को अविधेय कह दिया शब्देय से अभिधान अर्थ वाचक शब्द रूप ये गौना शिविर निर्देश जो अर्थ है वही शब्द है जो शब्द है वही अर्थ है ऐसा दो बार व्यार परस्पर एकत्र निर्देशक व्यार निर्देशक परस्पर अवेद कहेंगे तो उसमें गौण नहीं मुख्य ही वाच्य न वाचक से ऐक्य अनु वाच्य के साथ वास्तव की एकता नहीं कर करके वाच्य के वाच्य से एक वाचक से वाच्य एक ही एक बार का वाचकी वाच्य न वाचक से ऐक्य नहीं कह करके वाच्य के साथ वाच्य एक ही ऐसा कहेंगे तो वचन सती उपाय उपाय प्रयोग एक उपाय और उपयोग के कारण एक प्रयोग गौण होगा उपाय साधन उपे साध्य में एक तो प्रयोग दिया, था है। है उपे एक कर दिया। ना क्या नहीं आखि शंका होती तिवृत्ति अर्थ में इस शंका के निवृत्ति के लिए व्यतिहार वचनम अर्थवत परस्पर एक व्यतिहार तो वचनम सार्थक परस्पर अवेद उपदेशा अभिधान अविधेवर एकत्र प्रतिपत्ति रतु परस्पर अभिध उपदेशात जो वाचक है अभिवाच्य जो वाच्य परस्पर अवैध उपदेश करने से अभिधान अविधे और एकत्र प्रतिपत्ति अस्तु पूखाता है अभिधान और अवैध शब्द अर्थ में एकत्र ज्ञान हो जाए परस्पर अभेद कथन व्यथयाद निर्देश करने से साथ ही विफल है वाच्यवाचक तो ज्ञान होने से क्या लाभ है अनुपयोगता हमको तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए मुख्य का साधन ब्रह्म ज्ञान है अरे वाच्यवाचक शब्द है अनुपयोग ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई उपयोगी नहीं ऐसा संक्रांत से कहते संख्या है एक प्रतिपत्ति प्रयोजन अभिधान विधेयर एक प्रयत्न नहीं युगपथ प्राप है तदविलक्षण तो ब्रह्म प्रतिपद्येत तो इति एकत्व तो प्रतिपद्य का ये प्रयोजन है वाक्य और वाचक अर्थ और शब्द तो का प्रयोजन क्या है एक प्रयत्न के द्वारा दोनों ही कल्पित है अभिधान अविधेय अभिधान अभिधेय और युगपथ प्रविला एक प्रयत्न एक ही प्रयत्न से एक साथ दोनों को प्रविलय कर देना वाक्य वाचक दोनों दोनों एक है वाच्य ही वाचक वाचक ही वाच्य वाच्य का सब शब्द कल्पित सब, सब अर्थकल्पित है कल्पित किस में होगा जो वाक्यवाचक अतिरित होगा क्योंकि सर्ववाच्य सर्ववाचक कल्पित हमसे कल्पित का अधिष्ठान फिर वाच्य वाचक नहीं हुआ क्योंकि उपकल्पित है वाक्यवाचक कल्पित है इसलिए कल्पित होगा वहाँ जो वाक्य नहीं वाचक बेनी तो अतिरित होगा तदविलक्षण तो वाच्य वाचक से विलक्षण उनका लय कर देना क्योंकि कार्य कल्पित तो अधिष्टान से नहीं कार्य कारण नहीं, कार्य को कारण में लय करना उसको उसके कारण में करना ऐसे लय करके अंतिम जो परम कारण है वो परम कारण हो गया ईश्वर ओंकार सर्व कारण वह भी अपने अधिष्ठान से नहीं अभ्यत वस्तु की सत्ता अधिष्ठान सत्ता से नहीं तदविलक्षण जो वाच्यवाचक से अतिथित ब्रह्म वही अधिष्ठान है प्रतिपदित ज्ञान होगा इसलिए दोनों का एकत्व कहा गया अभिधान अविधे और दोनों में एकत्व प्रतिपति ज्ञान का यह प्रयोजन क्या प्रयोजन यदि प्रयत्न द्वयलापयन एक ही प्रयत्न से दोनों को शब्द और अर्थ वाच्य और वाचक दोनों को लय करते हुए न ब्रह्म न वाच्य है न तो वाचक है उसको जानकर के प्रतिपद्य क्या निवृन होती मुक्त हो जाता है इति योजना तो आगे कहेंगे उपदेश वाक्य से समम अनुकूलित अभिधान वाचक अभिधे अर्थ दोनों का व्यथिहार उपदेश एकत्र निर्देश परस्पर वाक्य से पाद आत्म के, तो के पाद ही ओंकार की मात्रा है ओंकार के मात्र ही आत्म के पादे तदा वाचक वाच्य भिन्न वक्यम अवतारे योजा वाचक वाच्यभिननए आगे श्रुतिमंत्र की व्याख्या